नमस्कार मैं अर्चना चावजी आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं आपको सुना रही हूं वंदना अवस्थी दुबे के ब्लॉग किस्सा कहानी पर 6 नवंबर 2011 को प्रकाशित उनकी एक कहानी शीर्षक है विरुद्ध बहुत दिनों के बाद आज पापा के के सुनाई दे रहे थे दिन भर की थकान के बावजूद भाभी फिर किचन में व्यस्त दिखाई दे रही थी सबके चेहरों पर छाई खुशी बस देखने लायक थी और सच कहूं तो मेरा मन भी आज बेहद हल्का हो आया था पिछले कुछ वर्षों से पापा मेरे विवाह को लेकर इतने चिंतित और परेशान थे कि उनकी हालत देखते हुए मुझे भी लगता था कि कैसे भी कहीं भी मेरा रिश्ता तय हो जाए अन्यथा शादी की मेरी इच्छा तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन पापा ने मुझे मांगने आए सुनील की झूली को मेरे बदले ढेर सारी लताड़ और अपमानजनक शब्दों से भर दिया था मैं भी पीछे हट गई थी परिपक्व अवस्था न होने के कारण डर गई थी शायद पापा को भी इस तरह भटकना परेशान होना वैवाहिक कॉलम देखना मंजूर था लेकिन सुनील के साथ रिश्ता मंजूर नहीं था इसके पीछे सुनील का विजातीय होना ही मुख्य कारण रहा हो शायद अभी दस दिन पहले ही तो ताऊजी का पत्र आया था कि शर्मा जी को उन्होंने मेरी तस्वीर और मुझसे संबंधित सारी जानकारियां दे दी है और वे लोग 11 तारीख को मुझे देखने आ रहे हैं हमेशा की तरह घर को फिर नए सिरे से व्यवस्थित किया गया सोफों पर नए कवर कुशन बेडशीट्स सब बदल दिए गए नई क्रॉकरी और स्टील के नए बर्तन जिन्हें देख के कोई भी कह सकता था कि इनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है निकाले गए घर के सभी लोग उत्साहित थे एक मुझे छोड़ मैं पूरी तरह तैयार थी ये सुनने के लिए कि हम घर पहुंचकर पत्र लिखेंगे पत्र का मजमून भी मुझे मालूम था हमेशा ऐसा ही होता है हमेशा ऐसा ही होता है तब जबकि मैं सुंदर ही कही जाती हूँ शक्ल सूरत ठीक ठाक ही दी है भगवान ने और फिर हमारे मम्मी पापा ने क्या नहीं सिखाया हम भाई बहनों को संगीत में मेरी रुचि और गले को देखते हुए पापा ने बी म्यूजिक की डिग्री दिलाई थी मुझे एमएससी तो थी ही सुर सधा है इसके रियाज के लिए तानपुरा भी इलाहाबाद से मंगवा के दिया था उन्होंने नियत समय पर शर्मा जी आए और मेरी आशा के विपरीत सगाई की औपचारिकता भी पूरी कर गए थे बस तभी से खुशी तो जैसे हमारे घर से छल की छलकी पड़ रही थी बहुत धूमधाम से शादी की थी पापा ने मैं भी ऐसा सुदर्शन पति पाकर एक बार सुनील को भुला बैठी थी सब कुछ ठीक होने के बाद भी बेहद बंधी बंधी सी महसूस करती थी मैं पता नहीं सबके व्यवहार में ऐसा क्या था कि बड़ी सहमी सहमी सी रहती थी हर वक्त राहुल की पद प्रतिष्ठा के मुताबिक रहना पड़ता था मुझे इतनी बंद के तो कभी रही ही नहीं मैं जब जो चाह सु सचमुच कभी कभी तो लगता कि जबरन ओढ़ी गई इस सभ्यता को उतार फेंकू और खूब जोर से हंसू खिलखिलाऊ लेकिन ना यहां तो सब मुस्कुराते हैं वो भी कड़वा सा। एक साल होने को आया लेकिन अभी तक राहुल की मित्र मंडली एक एक कर हमें कभी डिनर तो कभी लंच पर आमंत्रित कर रही थी इसी क्रम में आज हमें राहुल के जनरल मैनेजर कोहली साहब ने डिनर पर आमंत्रित किया था बड़े जतन से तैयार हुई थी मैं लाल सिल्क की साड़ी पहनकर तो मैं अपने आप पर ही मुग्ध हो उठी थी सच्ची। हमारे स्वागत में कोहली जी ने एक छोटी मोटी पार्टी का ही इंतजाम कर डाला था राहुल के परिचितों के बीच बड़े भैया के सहपाठी जो कि संगीत में भी बड़ी गहरी दखल रखते थे को देखकर कर मुझे तो लगा कि मैं शशिदा को नहीं बल्कि मेरे भैया को ही देख रही हूं सच खुशी के मारे मेरे तो आंसू ही आ गए शशिदा हमेशा से ही मेरे गायन के प्रशंसक रहे हैं बस यहां भी उन्होंने अपनी पुरानी राग माला शुरू कर दी और उपस्थित लोगों को आज हमारे बीच अंजलि जी मौजूद है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे एक गीत सुनाकर हम सबको कृतार्थ करें यदि राहुल साहब को कोई आपत्ति न हो तो भला राहुल को क्या आपत्ति होगी शुरू हो जाइए भाभी जी अब तो राहुल को आपत्ति हो भी तब भी हम आपका गाना सुनेंगे ही चारों तरफ से पड़ते दबाव और इतने दिनों के बाद फिर गाने की बात सुनके, मेरा मन भी कुछ गाने को होने लगा था गालिब की एक सुंदर सी गजल सुनाई थी मैंने हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था मैंने भी गर्वीली दृष्टि राहुल पर डाली लेकिन राहुल कहीं और देख रहे थे हाँ उनके चेहरे पर इतनी कठोरता छाई थी कि मैं उनकी नाराजगी स्पष्ट अनुभव कर रही थी मूड ऑफ हो गया था मेरा राहुल उठ के कोहली जी से विदा लेने लगे थे मुझे विदा करते लोग एक बार फिर मुझे घेर के बधाई देने लगे थे तभी राहुल आए थे और मेरा हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए सबको शुभरात्रि कह के बाहर चल दिए थे राहुल की इस हरकत पर मुझे बड़ा आश्चर्य और अपमान भी महसूस हुआ था कार में राहुल के पार्श्व में बैठ कर भी मुझे लगा था कि मैं राहुल से दूर हूं बहुत दूर घर पहुंचते ही राहुल थे क्या जरूरत थी तुम्हें वहां गाने की क्या कोई भी बहाना नहीं था तुम्हारे पास उस शशीदा ने जरा से तुम्हारे गाने की तारीफ किया की कि तुम तो बस शुरू ही हो गई कान खोल के सुन लो मुझे कोठे वालियों की तरह गाने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है क्या कोठे वालियों की तरह मैं अब थी तो क्या मेरे पापा किसी कोठे के संचालक थे जिन्होंने मुझे विधिवत संगीत की शिक्षा दिलवाई जैसे तैसे की तरह गाना है जी हाँ महफिलों में गाना में निकृष्टतम मानता हूं एक बात और यदि मेरे साथ रहना है तो आपको मेरी तरह रहना होगा और तुम्हारा वो शशिदा उसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूं एक नंबर का लफंगा है तुम्हारी तारीफ करके इतना गदगद क्यों हो रहा था और जिस तरह वो तुम्हें देखे जा रहा था क्या इस तरह कोई भी शरीफ आदमी किसी की पत्नी को घूरता है क्यों घूर रहा था क्यों कर रहा था वो ऐसा कब से पहचान है तुम लोगों की जमीन पर गिरी थी मैं इतने भव्य व्यक्तित्व के पीछे इतना बौना इतना ओछा इंसान कितनी कुत्सित सोच पूरी रात राहुल के शब्दों ने सोने नहीं दिया था मुझे और शशिदा को लेकर राहुल कितनी बड़ी बात कह गए हैं मैं शशिदा को बचपन से जानती हूं ये सही है कि वो किसी की भी प्रशंसा इतने खुले दिल से करते हैं कि कोई शक की दिमाग आदमी जरूर उसे गलत अर्थों में ले ले जैसा राहुल के साथ हुआ लेकिन क्या इतने दिनों के साथ के बाद भी राहुल मुझे नहीं समझ पाए पति पत्नी का संबंध विश्वास पर ही होता है और जिस दिन ये विश्वास टूटता है उसी दिन दाम्पत्य जीवन से प्रेम खत्म हो जाता है बाकी की पूरी विवाहित जिंदगी एक सामाजिक समझौते के तहत ही गुजरती रहती है इस घटना के बाद से तो जैसे राहुल मुखर हो उठे थे बात बात पर व्यंग्य करना शक करना यहां तक कि यदि मैं खिड़की में खड़ी हूं तो फौरन आकर नीचे देखते कि मैं किसे देख रही हूं बल्कि मुझसे कह ही देते थे तिलमिला के रह जाती थी मैं अभी तक मेरे चरित्र पर किसी ने आक्षेप नहीं किया था और अब मेरा पति ही मुझ पर शक कर रहा है। कैसे गुजारूंगी इतनी लंबी जिंदगी? कैसा कारावास मिला था मुझे? बिना किसी अपराध के आजीवन सजा घर में शांति रहे हमारे संबंध सामान्य बने रहे सिर्फ इसीलिए मैंने मम्मी पापा के दिए हुए अपने तानपुरे को उसी दिन से छुआ तक नहीं था जिस दिन राहुल ने संगीत के प्रति ऐसी जाहिर की थी, वरना उसकी धूल तो रोज झाड़ी देती थी मैं। मैंने अपना संगीत छोड़ा, तुम्हारे लिए राहुल सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम? तुम मेरी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखते हो उफ कितना असहनीय मन को दुखाने वाला होता है ये साथ पता नहीं कैसे शादी के बाद इतने दिनों तक राहुल अपने इस शक की मिजाज को कैसे जब्त किए रहे आज तो हद ही हो गई सुबह सुबह शशि दादा एक पत्रिका का नया अंक लेकर आधम के और फिर उसमें प्रकाशित सुगम संगीत की एक प्रतियोगिता के नियमों के बारे में विस्तार से समझाने लगे अपनी आदत के मुताबिक वे मेरी प्रशंसा के पुल भी बांधते जा रहे थे तभी बेडरूम से राहुल अपने स्लीपिंग गाउन की बेल्ट कसते हुए बाहर आकर बड़ी तलखी से बोले थे शशिदा इस संगीत संबंधी जानकारी की मेरी पत्नी को तो आवश्यकता नहीं ही होनी चाहिए हाँ यदि अंजलि जी पर गायकी का नशा चढ़ा हुआ हो तो जरूर आप इन्हें किसी संगीत में स्थान पर ले जाकर बिठा दें, ताकि ये अपने सुर ताल का पूरा और सही उपयोग कर सकें। शशिदा अवाब राहुल को देख रहे थे जैसे उनके कहे शब्दों का अर्थ ढूंढ रहे हो शर्म और अपमान से मेरा चेहरा लाल हो गया था शशिदा भी राहुल के कटाक्ष को तो नहीं समझे लेकिन वक्त की नजाकत को जरूर समझ गए और अपनी पत्रिका समेत चुप चाप चले गए कितना तकलीफ दे मुझे लगा कि मैं इस मानसिक रूप से बीमार आदमी के साथ कैसे और क्यों रह रही हूँ इसकी अंगुली के हर सही गलत इशारे पर क्यों नाचती हूँ क्यों इसके किसी भी गलत आरोप का खंडन नहीं करती ये फिल्म नहीं चल रही है कि तीन घंटे बाद सारी गलत फहमिया दूर हो जाएंगी यहां तो पूरी उम्र गुजर जाएगी और शायद तब भी गलत फहमिया दूर ना हो सके मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि शशिदा के सामने राहुल ने इतना कुछ कहा है शायद यही जांचने के लिए मैंने पूछा था राहुल क्या तुम जानते हो कि तुमने शशिदा के सामने क्या कहा है क्यों क्या मैं तुम्हें नशे में दिखाई दे रहा हूं एक बार फिर और अब की शायद अंतिम बार कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारा ये गाना और उसके बहाने इस शशि का आना सख्त ना पसंद है यदि तुमसे ये संगीत ना छोड़ा जा रहा हो तो तुम मेरी ओर से स्वतंत्र हो मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी तरह रहना होगा वरना हमारे रास्ते अलग है मेरा जवाब सुने बिना ही राहुल दरवाजे से बाहर हो गए थे उसकी उन्हें जरूरत भी कहां थी मैं जानती हूँ राहुल कि तुम्हें क्या पसंद है तुम्हें फ्लोर पर डांस करती अपने पतियों के अधिकारियों से मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करती लड़कियां अच्छी लगती है मुझे याद है शादी के बाद वाली तुम्हारे बॉस की पार्टी में मैंने उनका डांस का ऑफर ठुकरा दिया था जो तुम्हें नागवार गुजरा था लेकिन मुझे इस तरह की लड़कियां अच्छी नहीं लगती हो सकता है कि उन लड़कियों के सामने किसी तरह की मजबूरी रहती हो या फिर भी ही अंधी आधुनिकता की दौड़ में शामिल होने के लिए यह सब करती हूँ लेकिन मेरे सामने कोई मजबूरी नहीं है और न ही मैं तुम्हारे साथ रहने को मजबूर हूँ राहुल आज भी मैं अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुन सकती हूँ मुझे निर्णय ले ही लेना चाहिए और आज लगभग साल भर बाद एक बार फिर घर में तानपुरे के स्वर गूंज रहे थे